अब 159वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में बिजली के विषय में कहा है भावार्थ जो मनुष्य उत्तम यत्न के साथ पृथ्वी और सूर्य मंडल के गुण कर्म स्वभाव को यथावत जाने वे अतुल सुख से ভূषित हों भावार्थ जैसे माता-पिता लड़कों को अच्छे प्रकार पालन कर उनको बढ़ाते हैं वैसे भूमि और सूर्य प्रजाजनों के लिए सुख की उन्नति करते हैं भावार्थ क्या भूमि और सूर्य सबके पालन के निमित्त नहीं हैं जो पिता माता चराचर जगत का अधिज्ञान पुत्रों के लिए ग्रहण कराते हैं वे कृतकृत्य क्यों ना हों भावार्थ जो मनुष्य आप्त अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त हो विद्याओं को प्राप्त हो वा भूमि और बिजली को जान समस्त विद्या के कामों को हाथ में आंवले के समान साक्षात्कार औरों को उपदेश देते हैं वे संसार को शोभित करने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है विद्वान जन जैसे द्यावा पृथ्वी और सब प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे सबको विद्या और धन की उन्नत से सुखी करें इस सुक्त में बिजली और भूमि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 159वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 160वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में द्यावा पृथ्वी के दृष्टांत से मनुष्यों के उपकार करने का वर्णन करते हैं भावार्थ जैसे सब लोगों के वायु बिजली और आकाश ठहरने के स्थान हैं वैसे ईश्वर उन वायु आदि पदार्थों का आधार है इस सृष्टि में एक-एक ब्रह्मांड के बीच एक-एक सूर्यलोक है यह सब जाने फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्यमंडल पालते और धारण करते हैं वैसे माता-पिता संतानों की पालना और रक्षा करते हैं जो जलों और पृथ्वी वा इनके विकारों में रूप दिखाई देता है वह व्याप्त अग्नि ही का है यह समझना चाहिए भावार्थ जैसे सूर्य समस्त लोकों को धारण करता और पवित्र करता है वैसे सुपुत्र कुल को पवित्र करते हैं भावार्थ सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने आदि काम जिस जगदीश्वर के होते हैं जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार के कार्य को रचकर अनंत बल से धारण करता है उसी को सब लोग सदैव प्रशंसित करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो जन भूमि के गुणों को जानने वालों की विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते हैं वे अत्यंत बल को पाकर सब पृथ्वी का राज्य कर सकते हैं इस सुक्त में द्यावा पृथ्वी के दृष्टांत से मनुष्यों को उपकार ग्रहण करना कहा इससे इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह समझना चाहिए यह 160वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 14 ऋचा वाले 161वें सूक्त का आरंभ है उसके आरंभ से विधावी अर्थात धीर बुद्धि के कर्मों को कहते हैं भावार्थ जिज्ञासुजन विद्वानों को ऐसा पूछें कि हमको उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हो और कौन इस विद्या विषय में श्रेष्ठ बलवान दूत के समान पदार्थ है किसको पाकर हम लोग सुखी होवें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ जो विद्वानों की उत्तेजना से प्रश्नोत्तरो से विद्याओं को पाकर उसमें कहे हुए कामों को करते हैं वे विद्वान होते हैं पिछले प्रश्नों के यहां यह उत्तर है कि जो हम लोगों में विद्या में अधिक है वह श्रेष्ठ जो जितते है वह अत्यंत बलवान जो अग्नी है वह दूत और जो पुरुषर्थ सिद्ध है वह विभूति है भावार्थ जो जिसके लिए सत्य विद्या को कहें और अग्नी आदि के करर्तर््य का उपदेश करें वह उसको बंदु के समान जाने और वह करने योग्य कामों को सिद्ध कर सके भावार्थ जो विद्वानों के समीप में उत्तम शिक्षा और विद्या को पाकर समस्त सिद्धांतों के उत्तम उनको जान कार्यों में अत्युत्तम योग करते हैं वे बुद्धिमान होते हैं भावारथ जो विद्वानों की निंदा करें विद्वानों में मूर्ख बुद्धि और मूर्खों में विद्वत बुद्धि करें वे ही खल सबको तिरस्कार करने योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जो बिजली के समान कार्य को युक्त करने शिल्प विद्या के समान कार्य को यथा योग्य व्यवहार में लगाने सूर्य के समान राज्य को पालने वाले बुद्धिमानों के समान विद्वानों का संग करने और धार्मिक के समान कर्म करने वाले पुरुष हैं वे सौभाग्यवान होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य अंगुलियों के समान कर्म के करने और शिल्प विद्या में प्रीति रखने वाले पदार्थ के गुणों को जानकर यान आदि कार्यों में उनका उपयोग करते हैं वे दिव्य भोगों को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वैद्यवा माता-पिताओं को चाहिए कि समस्त रोगी और संतानों के लिए प्रथम ऐसा उपदेश करें कि तुमको शारीरिक और आत्मिक सुख के लिए यह सेवन करना चाहिए यह ना सेवन करना चाहिए यह अनुष्ठान करना चाहिए यह नहीं जिस कारण यह पूर्ण आत्मिक और शारीरिक सुख युक्त निरंतर भावार्थ इस संसार में स्थूल पदार्थों के बीच कोई जल को अधिक कोई अग्नि को अधिक और कोई भूमि को बड़ी-बड़ी बतलाते हैं परंतु स्थूल पदार्थों में भूमि ही अधिक है इस प्रकार सत्य विज्ञान से मेघ के अवयवों का जो ज्ञान उसके समान सब पदार्थों को अलग-अलग कर सिद्धांतों की सब परीक्षा करें इस काम के बिना यथार्थ पदार्थ विद्या को नहीं जान सकते भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो पिता माता जैसे गौएं बछड़े को सुख चाहती दुख से बचाती वा बहेलिया मांस को लेके अनिष्ट को छोड़े वा वैद्य रोगी के मल को दूर करे वैसे पुत्रों के दुर्गुण से पृथक कर शिक्षा और विद्या युक्त करते हैं वे संतान के सुख को पाते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि ऊंचे नीचे स्थलों में पशुओं के रखने के लिए जल और घास आदि पदार्थों को रखें और अरक्षित अर्थात गिरे पड़े वा प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी अन्याय से ले लेने की इच्छा कभी न करें धर्म विद्या और बुद्धिमान जनों का संग सदैव करें भावार्थ जब पढ़ाने वालों के समीप विद्यार्थी आएं तब वे यह पूछने योग्य हैं कि तुम कहां के हो तुम्हारा निवास कहां है तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है क्या पढ़ना चाहते हो अखंडित ब्रह्मचर्य करोगे वा न करोगे इत्यादि पूछ के ही इनको विद्या ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा देवी और शिष्य जन पढ़ाने वालों की निंदा और उनके प्रतिकूल आचरण कभी ना करें भावार्थ बुद्धिमान जन जिस जिस विषय को विद्वानों को पूछकर निश्चय करें उस उसको मूर्ख निर्बुद्धि जन निश्चय नहीं कर सके जड़ मंद गति जन जितना एक समवसर में पढ़ता है उतना बुद्धिमान एक दिन में ग्रहण कर सकता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य पवन भूमि अग्नि वायु अंतरिक्ष तथा वरुण और जलो का एक साथ निवास है वैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुख युक्त और बलि होवे इस सुक्त में मेधावी के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 161वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब 162वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में घोड़े और बिजली रूप से व्याप्त जो अग्नि है उसकी विद्या का वर्णन करते ही भावार्थ मनुष्यों को प्रशंसित बलवान अच्छे सीखे हुए घोड़े ग्रहण करने चाहिए जिससे सर्वत्र विजय और ऐश्वर्यों को प्राप्त हों फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो न्याय से संचित किए हुए धन से मुख्य धर्म संबंधी काम करते हैं वे परोपकारी होते हैं भावार्थ जो मनुष्य घोड़ों की पुष्ट के लिए छेरी का दूध उनको पिलाते और अच्छे बनाए हुए अन्न को खाते हैं वे निरंतर सुखी होते हैं भावार्थ जो समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करने वाले यानों को रच घोड़े और बकरे आदि पशुओं को बढ़ाकर जगत का हित सिद्ध करते हैं वे शारीरिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के सुख को प्राप्त होते हैं